दोस्तों, कभी सोचा है कि दिनभर आपके दिमाग में कितनी आवाजें चलती रहती हैं? हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है। ये करना चाहिए था, वो गलती हो गई। अगर कल ये ना हुआ, तो क्या होगा? और हम सोच लेते हैं कि ये मैं हूँ। लेकिन एका टोले कहता है, वो आवाज तुम नहीं हो। वो बस एक हैबिट है, त तुम उसे observe कर रहे हो, बिना react किये, बस देख रहे हो, तब समझ आता है मैं और मेरा mind अलग चीजें हैं। Eckhart कहता है, हमारी सबसे बड़ी problem ये नहीं कि हम सोचते हैं, problem ये है कि हम अपने thoughts पे believe कर लेते हैं। जैसे mind ने कहा मैं loser हूँ, तो हम मान लेते हैं। मैं future एक रियल एग्जाम्पल लो, तुम रोड पे ड्राइव कर रहे हो और ट्रैफिक जाम लग गया, तुम्हारा माइंड तुरंत शुरू हो जाता है, यार ये लोग कब सीखेंगे ड्राइविंग? मैं लेट हो जाऊँगा, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? और तुम्हारे अंदर इरिटेशन भर जाता है। लेकिन अगर तुम उस मूवमेंट में अपने ब टोले कहता है, real peace तब आती है जब तुम observer बन जाते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा mind एक tool है, master नहीं, mind का काम plan बनाना है, life जीना नहीं, वो कहता है अगर तुम अपने mind के slave बने रहे, तो तुम्हारा present हमेशा किसी next moment में खत्म होता रहेगा, लेकिन ज� एक ऐसा साइलेंस जिसमें कोई टेंशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ अभी है, और वही अभी, वही मोमेंट तुम्हारा ट्रू सेल्फ है। तो एकहार्ट कहता है, डी बिगनिंग ऑफ़ फ्रीडम इज़ डी रियलाइजेशन डेट यू आर नॉट द थिंकर। जब ये बात दिल से समझ आती है, तो तुम्हारा अंधर का नोइज़ धीरे-ध तो दोस्तों, next time जब तुम्हारा दिमाग non-stop बोल रहा हो, तो उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, बस उसे सुनो। जैसे कोई movie चल रही हो और तुम theatre के पीछे बैठकर देख रहे हो, वो silence जो उस observation के बाद आता है, वही तुम्हारा असली peace है। और यहीं से एक नई realization शुरू होती है। जब mind की आवाज कम होती है, तुम्हें समझ आता ह� क्योंकि हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर के टेंशन में जीते हैं और इसी इल्यूशन को टोले नेक्स्ट चैप्टर में तोड़ता है डी इल्यूशन ऑफ़ टाइम